मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कैसे हो मैं जानता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं सब बढ़िया चल रहा है सिर्फ कुछ हारे हुए लोग जिनके बस में तिल मिलाने और छटपटाने के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे लोग तमाम तरह के झूठ फैला रहे हैं। स्तरीय चुटकुले लिख रहे हैं, अपने घटिया सेंस ऑफ ह्यूमर का नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप भी मजे लीजिए, मैं भी मजे ले रहा हूँ। कमजोर हारे हुए लोग हैं पप्पू ब्रांड के लोग हैं तो उसी घटिया स्तर की बातें कर रहे हैं ऐसे पप्पुओं पर तो हंसा ही जा सकता है ना तो हंसी है जय हिंद